सब पीछे ओम नमो भगवते म ज्ञान ज्ञानांजनशतया चुनिमित तस्म श्रीगुरव नम श्रीचतन्य मनोजी स्थापित भूतले स्वयं रूप कदम ददाते स्वदाधिके कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जतपते गोपेश गोपिकाधाका नमस्ते तप्तकांशन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषाते देवी प्रणमा हरीप्रिवांशा कलिश्चपा सिंधु पतिता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो महा जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु निदानंद श्री अद्वैता गदागर श्रीवासदी गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा आप सबका स्वागत है <laughs> इस विशेष कार्यक्रम में और विशेष रूप से स्वागत करते हैं इस शाम का माता सीता जी तो कुछ समय के लिए हम चलता करेंगे यदि वहां दरवाजा है तो दरव बंद कर सकते तो श्रीमद भागवोत्तम में भगवान कृष्ण का का गुणगान करते हुए हैं पहले में कहते हां सो कथा श्रवण सतां मतलब है भक्त तो यदि कोई व्यक्ति कृष्ण कहते हैं सुनवता कथा कृष्ण की अपनी कथा अपने बारे में सो कथा कृष्ण के दो प्रकार की कथा हैं एक है श्रीमद गीता और दूसरा है श्रीमद्भागवत तो भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि केवल मेरी कथा को सुनने में अटेंटिव हो जाता है और अपने जीवन को लगाता है कृष्ण कथा को अपना लाइफ बनाता है जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे कृष्ण कथा इज लाइफ व्यक्ति के जीवन में कोई लाइफ है या किसी चीज़ के लिए व्यक्ति को जीना चाहिए तो वो कृष्ण कथा के लिए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब उनको शारीरिक अस्वस्थता थी और जब उनको कोई ऑपरेशन होने वाला था तो डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन करना होगा और उसके बाद आपको ज़्यादा बोलने की अनुमति नहीं है तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा मेरा जीवन चला जाए बिना ऑपरेशन के लेकिन मैं क्या नहीं छोड़ूंगा कृष्ण कथा को नहीं छोड़ूंगा तो उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अपना जो समय है अपना जो जीवन है कृष्ण कथा की चर्चा करने में बिताता है कृष्ण कथा को श्रवण करने के लिए लगता है तो राजा परीक्षित कहते हैं काले न अति दीर्घे भगवान विशते निधि कि समय नहीं लगेगा टाइम नहीं लगेगा कि चीज के लिए कि कृष्ण को अपने हृदय में धारण करने के लिए परीक्षित महाराज ने कहा कि केवल ये सर्वोत्तम और सबसे सरल विधि को कोई व्यक्ति व्यक्ति अपनाता है तो वो इस बहुत तीव्रता से और बहुत जल्दी ही कृष्ण को अपने हृदय में बांधने में समर्थ हो जाता है इस प्रकार से परीक्षित महाराज हाँ ये वर्णन करते हैं और हम भी जो भगवान की भक्ति में लगे हैं या जो साधक हैं, उनका ये कर्तव्य है कि भगवत भक्ति का जो पहला धरातल है पहला जो स्टेप है हाँ, प्रहलाद महाराज ने कहा श्रवणम पहला धरातल क्या है भगवत भक्ति का श्रवणम तो जिस व्यक्ति ने भगवान के बारे में श्रवण करना सीखा नहीं है और वो भगवत भक्ति रूपी महल को बनाने जा रहा है तो उसके जो ड्रीम्स हैं सपने हैं वो क्या है आ, उचित नहीं है तो शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को भगवान के बारे में सुनने के लिए लालायित होना चाहिए और हमारे हृदय में भगवान के बारे में सुनने की जो उत्कंठा है वो बढ़ानी चाहिए और जैसे ये उत्कंठा बढ़ेगी भगवान के बारे में श्रवण करने की उसी क्षण क्या होगा नष्ट प्राय शु उसी क्षण उस व्यक्ति के हृदय से जो अभद्र है चीजें हैं जो कृष्ण की ओर हमारे आकर्षण को रोक देती हैं वो चीजें हट जाएगी इसलिए भगवान गीता में जब दशम दशम का अध्याय वर्णन करते हैं और भगवदीता प्रश्न करता है कि हे कृष्ण आप बताओ कि मैं किस किस प्रकार से आपका स्मरण कर सकता हूं वास्तव में भगवान ने भगवत गीता या सारे शास्त्र देने का एक में उद्देश्य है कि हमारा जो कृष्ण स्मरण है वो बढ़ता रहे क्योंकि हमारी टेंडेंसी क्या है जिस कार्य में हम सर्वाधिक लिप्त है उसी का ही सर्वाधिक हमें स्मरण होता है चाहे हम सो रहे हैं खा रहे हैं चल रहे हैं बैठे हुए हैं तो उसी कार्य में हमारा जो मग्न है मन है वो मग्न हो जाता है जैसे बगद कहते कि एक व्यक्ति था जिसकी कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी और दिन रात वो कपड़े बेचते रहता था और यही चिल्लाता रहता था कि आप ले लो दस मीटर ले लो पांच मीटर ले लो दो मीटर ले लो अभी दिमाग में दिन रात मीटर मीटर ही घूम रहा था जब ये रात को सोता भी है तो एक दिन कई लोगों के बीच में यात्रा में गया यात्रा में जो वक्त नॉर्मेलिटीज में सोते हैं तो ये सो गए तो ये व्यक्ति रात में चिल्लाने लगा हम क्या चिल्लाने लगा तीस मीटर ले लो चार मीटर ले लो सुबह कहता तो तो प्रश्न का, दे तो का, का उत्तर देते हैं कि अर्जुन है तुम मुझे किस किस प्रकार से स्मरण कर सकते हो तो भगवान ने पूरा दो दसवा अध्याय है विभूतियों का वर्णन किया ये चीज मैं हूं इसको देखने मात्रा से स्मरण करो सातवें अध्याय में कृष्ण कहते हैं जो जल है उसका स्वाद मैं हो तो इस प्रकार से कई सारे चीजों का वर्णन करते हैं विभूतियों का वर्णन करते हैं कृष्ण लेकिन कृष्ण सबसे बड़ी जो विभूति बताते हैं भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं ये सारी विभूतियां तो बहुत कुछ है अंत में भगवान ने कहा मैं तो ये कुछ तो बताया है लेकिन वास्तव में भगवान ने उन विभूतियों के साथ से बढ़कर मेरी दूसरी विभूति कोई नहीं है और वो विभूति क्या है मेरे जो भक्त है क्या है विभूति भगवान की सर्वोत्कृष्ट विभूति भक्त है क्योंकि बाकी चीजों को सृष्टि के आपको दिखेगी या नहीं दिखेगी बड़ा टफ है आपको कृष्ण का स्मरण होना लेकिन आप जब भक्तों के संग में आते हो और भगवान का जो भक्त भगवान की जो सर्वोत्कृष्ट विभूति है उसको देखते हो तो तुरंत ही आपको भगवान का स्मरण हो होता है इसलिए भगवान गीता में वर्णित करते हैं कि सारे विभूतियों में जो सर्वोत्कृष्ट विभूति कोई है तो वह मेरे भक्त है तो कारण से, बगवान, बगवान गीता में इन का वर्णन करते हुए दशम अध्याय की शुरुआत हैं, गीता का सार जिसमें भगवान ने बोला मच्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथय कि मेरे जो भक्त है उनका जो चित्र है वो सदैव मुझले लगा रहता है हम भक्त का मतलब ही क्या है जिसका चित्त कृष्ण के अलावा किसी में ना लगे भक्त अपने चित्त को कृष्ण से अलग करना चाहे भी फिर भी उसका चित्र कृष्ण के स्मरण से अलग नहीं हो सकता ये वृंदावन की विशेषता है वृंदावन क्या है कि वृंदावन के जो वासी है वृंदावन के जो भक्त है उनका जो चिंता है उनका मन उनका हृदय है कृष्ण से इतनी अधिक मात्रा में लिप्त है कि कृष्ण भी उनके प्रति प्रेम का आदान प्रदान करना भूल जाते हैं तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि भगवान की जो सर्वोत्कृष्ट अनुभूति है वो उनके भक्त हैं और यदि हम भगवान के भक्तों के संपर्क में आ जाते हैं तो तुरंत हमारा जो कृष्ण स्मरण है वो क्या होता है बढ़ने लगता है इसी कारण से भगवान ने ये भगवत गीता बोली है गीता में गीता शब्द इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन कौन सा शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवत गीत तो हम सब गा ही रहे हैं माया के गीत गा रहे हैं या माया हमसे अपने गीत गवा रही हैं हाँ दोनों चीजें हो रही हैं तो गीत कब व्यक्ति गाता है गीत गाता है जब व्यक्ति दुखी होता है या थोड़ा सा परेशान रहता है तो तो तुरंत सोचते हैं हैं आजकल तो आ आ गए गए प्लेयर्स कान में में डाल हम सुनने लगते लेकिन अर्जुन के समय में ना कोई रिकॉर्डिंग कंपनी थी और ना कोई इंस्ट्रूमेंट था अर्जुन का जब दुख इतना बढ़ रहा था तो अर्जुन ने अर्जुन को कैसे अपने दुख, दुख को शांत कर सकता है तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम तुम तो मेरे मेरे मित्र मित्र मित्र हो, हो सखा है और और होने के कारण मैं मैं क्या तुम्हारे तुम्हारे लिए लिए गीत गीत गाता इस गीत को तुम सुनो और वास्तव में भगवत गीता का जो गीत है वो बोलने का एक में वो जो उद्देश्य है भगवान कृष्ण का वो उद्देश्य क्या है कि हम सारे जो जीव है इस बात को समझ या या कोई कोई चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आमा बिना आर के तुम्हार कि हे जीवो आप इस भौतिक जगत के दुख हम सागर में सदा नीचे जा रहे हो ऊपर उठ रहे हो लेकिन आप ये जानो कि मुझसे अलावा मुझसे बढ़कर आपका हितेश कोई नहीं हो सकता मुझसे बढ़कर आपका जो बंधु है या सुरुद है सखा है वो कोई और नहीं हो सकता तो इसलिए आजकल लोग तो लगे रहते हैं फेसबुक में क्या करते हैं फ्रेंड ऐड करते हैं या फ्रेंड रिक्वेस्ट हाँ भेजते हैं तो मतलब हम मित्र बनाते बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं लेकिन यहाँ कृष्ण कहते हैं कि आप समझ लो कि मुझसे बढ़कर आपका बंधु आपका मित्र आपका हित चिंता कोई और नहीं हो सकता इसलिए आमा बिना के तो बचपन से हम देखते हैं अपने जीवन में हर एक व्यक्ति बचपन से बुढ़ापे तक अपना जो सफर है सफर करते हुए गुजारता है तो उसमें वो नाना प्रकार के मित्र बनाता है और बचपन से लेकर पूरे बड़ा तक हमारे मित्र हर उसको जानना नहीं चाहते इसलिए शास्त्र कहते हैं कि वास्तव में हमारे जीवन में कोई हितेश या कोई मित्र है या बंधु है वो कृष्ण से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता क्योंकि इस संसार के सारे जो है वो अस्थायी है आज मित्र है वही मित्र कल क्या हो सकता है शत्रु हो सकता है ऐसे हजारों उदाहरण है देवकी को जब देवकी का जब, जब विवाह हुआ तो देवकी जा रहे थे और जो कंस है वो इतने बड़े भाई थे उनके उन्होंने कहा कि उनका जो रथ है कोई और नहीं चलाएगा मैं ही चलाऊंगा इतना भाई का प्रेम उमड़ उमड़ के गिर रहा था शादी के दिन शादी के बाद जब उनको भेज रहे थे तो उसी समय उन्होंने आकाशवाणी क्षण तो अपने तलवार निकालकर देवकी के बालों को पकड़कर उसकी गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये जगत के जो संबंध है जिनको हम घनिष्ठता से बनाना चाहते हैं निभाना चाहते हैं वो सारे संबंध वास्तव में अंत में हम दुख हमें दुख ही देने वाले हैं इसलिए श्रील प्रभु कहा कहते कहा करते थे कि वास्तव में जीव को किसी और से संबंध स्थापित करना है तो अपना संबंध उसको कृष्ण के साथ स्थापित करना चाहिए क्योंकि कृष्ण हमारे असली संबंधी हैं असली हितेशी हैं इसलिए श्वेता शेत्र उपनिद में वर्णन आता है कि एक ही वृक्ष में दो पंच बैठे हुए हैं और एक पंछी अपने कर्म फल के अनुसार वो क्या कर रहा है उस वृक्ष के फल को खाने में मग्न है और उसी मग्नता के कारण उसके जीवन में नाना प्रकार के विपदा और शोक हैं तो फिर आगे उस श्लोक में कहा गया है यदि वो पंछी केवल उनके साथ बैठे हुए अपने दूसरे जो फ्रेंड मित्र पंछी है उनकी ओर देखता है तो तुरंत ही वो अपने जीवन के सारे सारे जो शोक आदि हैं उनको खत्म कर सकता है केवल एक ही काम करना है श्रील प्रभुपाद कहा करते थे हा? कि जीव ये विश्वास कर लेते अर दुख ना कि जीव केवल ये विश्वास कर ले कि मैं कृष्ण का दास हूँ तो वो उसके जीवन के सारे जो कष्ट है वो तुरंत ही खत्म हो सकते हैं और इसलिए वास्तव में भगवदगीता का उद्देश्य हाँ भगवान प्रदान करते हैं क्योंकि कृष्ण के अलावा हाँ जो मित्रता है किसी और ने अच्छी तरह से इस संसार में निभाई नहीं है हम हाँ देखते हैं कि भगवत गीता में जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए जगन्नाथपुरी से तो जब चैतन्य महाप्रभु जग दक्षिण भारत की यात्रा उन्होंने हाँ? चार साल के लिए की चार साल तक वो दक्षिण भारत में भ्रमण करते रहे भ्रमण करते करते जब वो श्रीरंगम पहुंचे तो श्रीरंगम पहुंचे तो वहां कई सारे ब्राह्मणों ने उनको अपने घर में भोजन करने के लिए बुलाया चैतन्य महाप्रभु अलग अलग दिन अलग अलग ब्राह्मणों के घर जाते थे और एक दिन चैतन्य महाप्रभु उसी श्रीरंगम मंदिर में एक मंदिर के अलग एक कोने में भ्रमण कर रहे थे हरिनाम का उच्चारण करते हुए तो उन्होंने क्या देखा वहां एक ब्राह्मण को देखा और वो ब्राह्मण क्या कर रहा था वैष्णव ब्राह्मण था वो और वो ब्राह्मण भगवद गीता का पाठ कर रहा था भगवद गीता का उच्चारण कर रहा था और चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि केवल उच्चारण ये नहीं कर रहा है बल्कि ये कभी हंस रहा है कभी गा रहा है कभी उनके आंखों से आंसुओं की धारा भय रही है कभी गीता के श्लोकों को पढ़ते पढ़ते उसके शरीर में रोमांच खड़े हो जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कई लोग भगवदगीता पढ़ते हैं लेकिन मैंने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा है जो भगवत गीता पढ़ने के बाद इस प्रकार के भाव में वो लक्षण प्रकट कर रहा है तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ जाते हैं क्योंकि भगवान उसी स्थान में जाते हैं या उसी स्थान में रहते हैं जहाँ उनका गुणगान होता है यत्र गायन्ति मद भक्ता तथा नारद हे नारद जहाँ मेरे भक्त मेरी महिमा का गान करते हैं उस स्थान में मैं सदैव निवास करता हूँ बल्कि भगवान भी अपना गुणगान सुनने के लिए लालायित होते हैं अपने मंदिर को छोड़ छोड़कर वो भागते हैं हम भगवान जगन्नाथ का हम उदाहरण सुनते हैं जगन्नाथपुरी में कि एक आ, एक एक युवती थी आ, तो वो युवती रोज क्या करती थी आ, जो एक प्लांट है एक, एक प्लांट को क्या कहते हैं हाँ जिसमें काटे होते है ना बैंगन हाँ बैंगन का खेत बैंगन का खेत था एक एक किसान था उसकी बेटी वो बैंगन के खेत में बैंगन तोड़ते तोड़ते क्या करते थे, गीत गोविंद का उच्चारण करते थे और गीत गोविंद क्या है जयदेव गोस्वामी के द्वारा वर्णित भगवान कृष्ण की ब्रजवासियों के साथ वृंदावन के भक्तों के साथ दिल में लेलाए हैं तो उस गीत गोविंद का वो वर्णन करते जा रही थी भगवान के गुणों को गाते रह, गाते जा रहे थे जगन्नाथ जी को बहुत हो रहा था, अंदर रहना अपने मंदिर में उनको ऐसे लग रहा था कि कब ये जो पुजारी है मेरे डोर्स बंद कर दे और कब मैं भाग के निकल जाऊ तो वो समय हो गए वो जल्दी सो गए भगवान सोए नहीं गरुड़ के ऊपर बैठ गए तुरंत पहुंच गए उस स्थान में जहां ये युवती गीत गोविंद का भगवान की महिमा का गान कर रहे थे। और भगवान वो आगे तोड़ते जा रही साथ भगवान गए थे ऐश्वर्यमय वेश उन्होंने धारण किया था और जाते जाते जब पूरा गीत गोविंद उसने रिसाइड किया उस युवती ने तो भगवान जगन्नाथ ने सुना और तुरंत अपने टेम्पल में आकर अल्टर में आकर बैठ जाते हैं तो सुबह देखते हैं जो पुजारी है वो आकर देखते हैं कि क्या हुआ भगवान के कपड़े सारे फटे हुए हैं तब उनको पता चला कि भगवान जगन्नाथ अपनी ही महिमा को सुनने के लिए हाँ कितने अधिक लालायित रहते हैं उसी प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि एक व्यक्ति केवल सिंसियरली भगवद गीता का रोज विदाउट फेल अध्ययन करता है तो चैतन्य महाप्रभु जो प्रश्न से अभिन्न है, है, है, तुम है, है तुम्हें क्या समझ में आता है आप मुझे जरा बताओ तो उस ब्राह्मण ने कहा मुझे एक ही चीज समझ में आती है गुरु कहे मूर्ख हमें शब्दार्थ ना जाने शुद्धा शुद्ध गीता पढ़े गुरु आज्ञा मानी मैं तो इन गीता के संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करता हूँ लेकिन सही बताओ मुझे गुरु आज्ञा मानी क्यों क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है हर वास्तव में हम योग्य है या अयोग्य है गुरु की वाणी को हम पालन करते हैं रोज विदाउट फेल तो उसका उसकी सफलता क्या हो जाती है कि आप कृष्ण को अपने जीवन में प्राप्त करोगे शबरी है पिछली बार मैंने कहा था कि शबरी को तो उनके गुरुजी ने कहा कि तुम क्या करो भगवान राम आने वाले हैं उनके नामों का उच्चारण करो और रोज वो आने वाले हैं उनके लिए आप कुछ भोजन की व्यवस्था करो वो तो बहुत गरीब थे जंगल में रहती थी लेकिन शबरी ने कई साल बीते रोज अपने कुटिया को सफाई करती थी रोज नजदीक जंगल में जाकर बेर बेर के जो फ्रूट्स हैं, बेर को तोड़कर लाते थे और उसमें वो चेक करते थे, खाकर, जो स्वादिष्ट है उनको रखते थे और बाकी उनको फेंक देते थे ऐसे नहीं कि भगवान राम उस दिन आए और उसी दिन उन्होंने बेर तोड़ के दिए नहीं वो कब से कर रही है कई सालों से क्यों क्योंकि उनके गुरु ने यह सेवा करने के लिए कहा था कि यह सेवा करने मात्र से हाँ, तो कृष्ण प्राप्ति कर सकती तो देखा आगे चलकर भगवान राम हाँ, आते हैं लक्ष्मण आदि के साथ और शबरे की उस सेवा को बड़े ही प्रीतिपूर्वक स्वीकार करते हैं तो वैसे ही ये जो ब्राह्मण है इन्होंने कहा कि हे हाँ चैतन्य देव मुझे तो कुछ पता नहीं है लेकिन मैं एक ही चीज करता हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने यह मुझे आज्ञा दी है और मुझे कोई और की समझ में आती नहीं है लेकिन एक चीज मुझे जरूर समझ में आ रही है और वो चीज क्या है अर्जुन उन्होंने कहा कि मैं एक देखता हूं कि कृष्ण से बढ़कर सखा कौन और हो सकता है कृष्ण से बढ़कर दीन बंधु कौन और हो सकता है कृष्ण से बढ़कर हितेश कौन और हो सकता है कि वही कृष्ण जो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं नायक है लेकिन वो अर्जुन के रथ के को हाथ में पकड़ते हैं और एक नीच तुच्छ व्यक्ति के भांति अर्जुन के रथ को चलाते हैं ये मैं देखता हूं, तो मैं सोचता हूँ कि भगवान कितने महान हैं और इस महिमा को जितना अधिक मैं समझता हूँ गीता की शुरुआत के प्रश्न को देखता हूँ तो ये देखकर ही हाँ मेरे हृदय में हम भगवान के प्रति जो भाव है वो उदित हो जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु तो ने कहा कि वास्तव में में तुम गीता के सार को समझे हो क्योंकि कृष्ण से बढ़कर इस संसार कोई अच्छा जो हितेशी है मित्र है, है वो और नहीं हो सकता और वास्तव में अर्जुन के प्रति भगवान कृष्ण को बहुत अधिक प्रेम था जब नारद एक बार दौड़ जाते हैं क्योंकि नारद का काम ही है भ्रमण करना एक स्थान में उनका अच्छा नहीं लगता वैसे भी उनको दक्ष ने शाप दिया था, क्योंकि उनके कई हजार बच्चों को उन्होंने प्रचार किया नारंद ने कहा कि यह मनुष्य जीवन प्रशनस्थ की सेवा करने के लिए मिला है श्रीमद भागवतम में वर्णन आता है कि व्यक्ति को अपना जो प्राण है लाइफ है वो कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए और यदि व्यक्ति अपने लाइफ को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता तो व्यक्ति को क्या लगाना चाहिए प्रान तो कृष्ण जब गोचारण करने के लिए निकलते अपने सदमाओं के संग में गोवर्धन में तो उस समय कृष्ण बलराम के साथ जा रहे थे और जाते जाते भगवान कृष्ण ने देखा कि कई सारे जो वृक्ष हैं नीचे झुक रहे हैं अपने फलों के साथ तो कृष्ण कहते हैं बलराम तुम सीनियर है, है।, है, है। दूसरों के लिए होता है उसी प्रकार से ये वृक्षों का जीवन सदैव दूसरों के लिए है तो भगवान ने कहा जब ये वर्णन करते हुए उस लीला में भगवान ने कहा कि व्यक्ति को इन वृक्षों के भाती अपना जो जीवन है वो कृष्ण की सेवा की सेवा में प्रवृत्त करना चाहिए पहले उन्होंने कहा प्राण प्राण नहीं लगा सकते तो कृष्ण कहते हैं कि अर्थ है अर्थ को लगाओ क्योंकि अर्थ के प्रति उतना ही हमारा आसक्ति है जितना हमारा अपने लाइफ या प्राण के प्रति आसक्त है प्राणेर अर्थे अर्थ नहीं लगा सकता तो व्यक्ति दिया मीन बुद्धि लगाओ भगवान की सेवा में इवन बुद्धि भी नहीं लगा सकता तो कृष्ण कहते प्राणेर आर्थे वाणी को लगाओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे तो भगवान ने कहा कि वाणी को मेरी सेवा में लगाओ तो ये जो अनारद है नारद ने दक्ष प्रजापति के जो पुत्र थे दस हजार को पहला प्रचार किया और पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया कृष्ण की सेवा में दक्षिण प्रद्यापति ने सोचा चलो अभी हजार तो चले गए और एक हजार उत्पन्न करता हूं एक हजार भी कहा कि जरा जाओ हा? जंगल में जाके थोड़ा तपस्या आदि करो तो अभी नारद को ज्यादा प्रचार करना नहीं पड़ा उन्होंने कहा कि वही वो भाई अच्छे होते हैं जो अपने बड़े भाइयों का अनुगमन करते हैं उनका अनुसरण करते हैं उनके चरण चिन्हों पर चलते हैं तो ऐसा उनको प्रिच किया तो वो भी ज्वाइन हो गए तो प्रजापति को बहुत गुस्सा आया दक्ष प्रजापति उनका नाम दक्ष क्यों है क्योंकि वो प्रजा को बढ़ाने में एक्सपर्ट है तो ऐसे दक्ष प्रजापति ने सोचा कि ये सारे कारणों के कारण नारद हैं। तो नारद को उन्होंने श्राप दिया कि तुम कभी भी कुछ क्षणों से अधिक किसी स्थान में नहीं रह पाओगे नारद ने कहा बहुत अच्छा हाँ साधु का जीवन है बहता हाँ, पानी रमता योगी कहते हैं ना पानी बहता है तो हमेशा शुद्ध बना रहता है उसी प्रकार से साधु हमेशा भ्रमण करता है तो वो शुद्ध बना रहता है तो ऐसे नारद सदैव भ्रमण करते थे लेकिन भ्रमण करते करते उनको उस समय सबसे अच्छा लगता था द्वारका में जाना क्यों क्योंकि कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में वहां रहते थे अपने ऐश्वर्य भाव का प्रदर्शन करने के लिए अपने सारे रानियों के संग में तो नारद गए उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो देखा ओपन नहीं हो रहा है दरवाजा लेकिन देखा कि अंदर से आवाजें आ रही हैं दो प्रकार के नामों का उच्चारण हो, तो हो रहा था एक तो उच्चारण हो रहा था अर्जुन अर्जुन अर्जुन और दूसरा क्या हो रहा था हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम, राम हरे हरे तो नारद ने देखा कोई दरवाजा ओपन नहीं कर रहा है तो नारद ने थोड़ा सा दरवाजा खोला और अंदर क्योंकि नारद को तो भगवान कृष्ण लेटे हुए है तो हैं और उनके साथ अर्जुन में लेटे हुए है लेकिन बिल्कुल विचित्र मुद्रा में है अर्जुन के जो चरण कमल है वो भगवान के छाती में है और भगवान ने ऐसे पकड़े हुए हैं दोनों हाथों से और कृष्ण के चरण कमल हैं अर्जुन के है। के छाती में में क्योंकि भगवान सदैव वो भक्त निवास करते कहा तो जब जो दुर्वासा मणित है उन्होंने अम्बरीश के प्रति अपराध किया था तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा और ये, ये इतने पावरफुल बने भाग भाग के जाते के पास जाते हैं है, तो है, है, मतलब कहा कष्ट दिया है मुझे हृदय में मेरे हृदय को ठेच पहुंचाई है क्योंकि मेरे जो भक्त है वो मेरे हृदय में निवास करते हैं और मैं अपने भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ जब रामायण में हम पढ़ते हैं कि जब रावण का वध किया भगवान वापस आते हैं सारे अपने वानर सेना आदि को लेकर पुष्पक विमान से अयोध्या और अयोध्या में आकर भगवान राम क्या करते हैं सबको अवार्ड गिविंग सेरेमनी कराने वाले थे जैसे अभी मैराथन हुआ था दिल्ली में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक रखते कि सबको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये जब युद्ध हुआ तो भगवान राम ने सोचा इन वानरों ने इतनी सेवा की है बड़े बड़े आसुरो को हरा दिया है अभी इनको प्राइज अवार्ड्स देने चाहिए मुझे तो अवार्ड्स देने का सेरेमनी शुरू ही हुआ था तो अवार्ड किसके हाथों से दिया जा रहा था सीता देवी के हाथों से तो सीता देवी ने हनुमान के लिए बहुत ही सुंदर एक हीरो की या ज्वेल्स की जो माला है वो दे दी अभी हनुमान तो बंदर है पुरुष लोग में निवास करते हैं तो हनुमान ने वो पकड़ा देखा ये क्या है चमकीला चमकीला लग रहा था और उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया तोड़ते तोड़ते हैं है, है, है, तोड़ते जा रहा है पूछा हे hey, हनुमान तुम क्या ढूंढ रहे हो तो उन्होंने कहा मैं किसको ढूंढ रहा हूं मेरे प्रभु राम को ढूंढ रहा हूं अच्छा तुम्हारे क्या तुम इनमें ढूंढ रहे हो क्या तुम्हारे हृदय में भी भगवान राम निवास करते हैं उन्होंने तो कहा मेरे हृदय में भी मेरे जो प्रभु हैं स्वामी हैं जिनसे मैं सर्वाधिक प्रीति रखता हूँ वही राम आ, मेरे हृदय में निवास करते हैं तो भगवान का जो दिव्य रूप है अपने हृदय में दिखाते हैं जो हनुमान जी हैं सीता देवी को इस प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं उनके हृदय में सदैव कृष्ण निवास करते हैं इसलिए नरोत्तम श्याम सुंदर विभुजारी कृष्ण निवास करते हैं है। तो ऐसे भगवान ने कहा कि साधुओं का हृदय हूँ और साधु मेरा हृदय है मेरे भक्त मेरे हृदय हैं तो यहाँ नारद ने देखा विचित्र अवस्था में उनको देखा भगवान हम उनके चरणों को पकड़कर उच्चारण करते जा रहे हैं अर्जुन के नामों का और अर्जुन भी कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करते जा रहे हैं तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृष्ण किसी को अपना लेते हैं तो कृष्ण उसको छोड़ते नहीं हैं और कृष्ण उस व्यक्ति की सेवा करने के लिए अपनी भक्त की सेवा के लिए सारी हद सब चीजों को पार सारे जो बैरियर्स हैं उसको पार कर देते हैं तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान इन सारे लीलाओं से हमें एक ही एक शिक्षा प्रदान करते हैं कि वास्तव में हमें अपने जीवन में किसी को बंधु या मित्र सूरज बनाना है तो कृष्ण को बनाना है इसलिए जब भगवान कृष्ण आ अप्रकट हो गए इस धराधाम को छोड़ के चले गए और अर्जुन उस समय द्वारका पहुंचे थे और द्वारका से जब वापस आए युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर में थे तो हस्तिनापुर में वो इंतजार कर रहे थे कि कब ये अर्जुन वापस आएगा और हमें न्यूज प्रदान करेगा कि अभी क्या हो रहा है द्वारका में तो जब अर्जुन वापस आये वापस आकर युद्ध महाराज ने पूछा कि क्या हुआ आप मुझे बताओ इतना लंबा समय क्यों लगा आपको द्वारका से वापस आने में तो अर्जुन ने कहा वंचितो हो हम महाराजा हरिना बंद रूपिना महाराज युद्ध मैं वंचित हो गया हूँ मैं मेरे जो प्रिय मित्र हैं कृष्ण हैं मेरे जो बंधु हैं वो मेरे जीवन से क्या हो गए हैं हाँ हर गए निकल गए हैं तेजो देव क्योंकि जब तक ये कृष्णा मेरे संग में थे मेरे बंधु रूप में थे तब तक मैंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि उन कार्यों के द्वारा स्वर्ग के देवता भी सदैव चकित रहते थे इतना बड़ा कार्य अर्जुन ने किया है तो इस प्रकार से अर्जुन ये दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में कृष्ण मेरे असली बंधु है मेरे असली सखा है मेरे असली मित्र हैं। हाँ जब आप देखते हैं कि सुदामा सुदामा ब्राह्मण के जीवन में भी जब बहुत अधिक पीड़ित थे गरीब थे तो पत्नी ने कहा, जाओ जाओ आप, जाओ आपके आपके मित्र जाकर उनसे आप कुछ मांग के ले आओ सुदामा ब्राह्मण हाँ ले जाते हैं कुछ राइस वगैरह और भगवान को उनको बहुत शर्म आती है कि ये पत्नी पीछे लगी है कुछ ना कुछ ले आओ मांगो भक्त का स्वभाव क्या है भगवान को उनकी भगवान के पास उनकी प्रेमा भक्ति के अलावा भगवान के भक्त कुछ और मांगना नहीं चाहते न धनम न जन्म न सुंद कविता वगदीश कामये जन्म ने जन्मनेश्वर भवताद भक्तिर अहेतुकी के कि आपकी अहेतुकी भक्ति हे कृष्ण आप मुझे प्रदान कीजिए इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए सुदामा ब्राह्मण के हृदय में यही भावना थी तो वो भगवत सेवा के अलावा किसी और चीज की कामना नहीं कर रहे थे लेकिन पत्नी पीछे लगी थी तो पत्नी की बात को रखने के लिए वो चले जाते हैं उनको बहुत शर्म आती है भगवान कृष्ण जब सुदामा को देखते हैं तो भगवान बहुत अधिक आनंदित हो जाते हैं उनका आलिंगन करते हैं उनको अपने आसन में बिठाते हैं उनके चरणों को धोते हैं रुक्मिनी को कहते आप उनको चावर करो सेवा करो उनकी इस प्रकार से भगवान अपने जो मित्र हैं सुदामा हैं उनसे आदान प्रदान करते हैं जिसका वर्णन बहुत विस्तृत रूप से श्रीमदभागवत में हमें पढ़ने को मिलता है तो जब सुदामा के साथ भगवान इस प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे तो भगवान ने बचपन की यादें ताजे की थोड़ी सी बातें की किस किस प्रकार से हमने अपना बचपन हम बिताया था शादी परि स्कूल में एक साथ फिर तो भगवान ने कहा कि हे सुदामा तुम मेरे मित्र हो तुम खाली हाथ नहीं आए होंगे आपने मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर ले आए हो क्या लाए हो इनको तो बहुत शर्म आ रही थी किस प्रकार से थोड़े से चावल लाए थे जो बिल्कुल ही नि, नि, निच श्रेणी के थे अच्छे क्वालिटी के नहीं थे वो भी किसी और से मांग के उन्होंने लाया था तो भगवान ने वो दे नहीं रहे थे लेकिन भगवान क्या करते हैं अपना हाथ डाल के उस, उस चावल को ग्रहण करते हैं स्वीकार करते हैं और ये भगवान से कुछ मांगता नहीं है और फिर जब वापस जाते हैं जाते जाते केवल एक ही चीज का वो स्मरण कर रहे थे क्योंकि आ भी रहे थे तो केवल कृष्ण का स्मरण कर रहे थे और जा भी रहे थे तो कृष्ण के दिव्य गुणों का उनके जो क्वालिटीज हैं उनका स्मरण कर रहे थे तो स्मरण करते हुए सुदामा कहते हैं कि कौम दरिद्र पापिया कौम कृष्ण निकेतना कि हम दरिद्र पापी हैं। मैं कौन व्यक्ति हूं मैं तो एक दरिद्र नीच व्यक्ति हूँ पापी व्यक्ति हूँ कृष्ण है वो कौन है है श्री निकेतना श्री का मतलब है लक्ष्मी कृष्ण को तो लक्ष्मी के स्वामी हैं मैं तो एक पापी व्यक्ति हूं लेकिन ऐसे लक्ष्मी के स्वामी कृष्ण उन्होंने क्या किया ब्रह्म बंधुर बाहू व्याम परिल्मी के पति होने के बावजूद भी उन कृष्ण ने मुझे अपने बाहों में आलिंगन किया ये छोटी सी इतनी बड़ी चीज का विचार करते हुए जब अपने गांव पहुंचते हैं सुदामा तो क्या देखते हैं सारी चीजों में परिवर्तन आ गया था तो मतलब कृष्ण की हम भक्ति करते हैं तो हमें बाकी और चीजों के लिए भगवान से आकांक्षा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भक्ति ही सर्वत्र सर्वोत्कृष्ट धन है जैसे एक राजा था उस राजा ने उनके जन्मदिन के दिन कहा कि आज सारी चीजें जिसके भी जो भी इच्छा हो प्रजा की वो आप मुझसे मांगो सबको सब इच्छा, सबकी इच्छाएं पूर्ति करूँगा तो कोई व्यक्ति आकर धन मांग रहा था गाड़ी मांग रहा था बंगला मांग रहा था और कई सारी चीजें मांग रहा था कपड़े मांग रहा था तो लेकिन एक एक एक दूर गांव से एक पति पत्नी आते हैं बहुत गरीब थे वो आए सबने मान के चले गए ये वहाँ खड़े रहे तो उनके मंत्री ने पूछा राजा ने कहा इनको इनको पूछो क्या चाहिए तो ये बहुत फटे तुटे कपड़े थे बहुत गरीब थे और ये आए और उन्होंने कहा हम बहुत दूर से आए हैं और हम क्या चाहते हैं राजा ने पूछा क्या चाहते हो इन्होंने कहा हम राजा को आप आपको अपना मित्र बनाना चाहते हैं क्या चाहते हैं मित्र बनाना चाहते हैं ठीक है आज से मैं आपका मित्र हूँ राजा ने कहा तो अभी ये पति पत्नी सारे चले गए अंधेरा होने आ रहा था ये जा नहीं रहे थे वहीं खड़े थे तो राजा ने पूछा उनको पूछो वो कहा रहने के लिए जा रहे नहीं जा रहे क्यों इतना लंबे समय तक खड़े है यहाँ तो मंत्री गया उन्होंने पूछा कि हम तो इंतजार कर रहे हैं मित्र के घर में आए हैं अभी राजा ने क्या बनाया है? हमें मित्र बनाया है अभी मित्र के घर में आए हैं तो किसकी जिम्मेदारी बनती है मित्र को ठहराने की दूसरे मित्र की जिम्मेदारी बनती है तो मंत्री राजा को कहता है कि वो तो आपके मित्र हैं बताइए वह कहा ठहरे राजा ने कहा जाहरा तो जहा मर्जी ठहरा दो उन्होंने कहा आपके जो मित्र आते हैं दूसरे राजा वो जो महल बने हैं मित्रों के लिए वहां ठहरा देता हूँ तो तो महल में एक दिन गए राजी तो ने पूछा आपके मित्र तो आ गए हैं उनको बैठने का कहा स्थान दे तो राजा ने कहा मेरे मित्र कहाँ बैठते कहते आपके साथ वाले आसन में तो बैठते हाँ तो राजा कहता हैं कि फिर बिठाओ उनको तो वहाँ मेरे साथ ही बिठाओ तो ऐसी बहुत चीज़ें हुई जब इनको जाने का समय आया इन्होंने कहा मंत्री को कहा कि राजा तो हमारे मित्र हैं तो अभी हम चाहते हैं कि राजा हमारे घर आए और कुछ दिन रहे हाँ तो राजा ने पूछा वो तो आपके मित्र हैं राजा मंत्री ने कहा वो आपके मित्र आपको उनके घर इन्वाइट कर रहे हैं और आपको जाना होगा मित्र आपने बना लिया है तो उनसे अभी छुट्टी नहीं हो सकती राज सारी चीजें ठीक होनी चाहिए बाकी लोग आके तो मांग रहे थे हमारे गाँव का रास्ता ठीक नहीं है राजा रास्ता ठीक कर दो लेकिन इसने क्या किया एक ही चीज की हा? क्या चीज की भगवान को अपना बना बना बना लिया लिया लिया भगवान को को को ऑब्जेक्ट ऑफ लव जिसको कहते हैं आपने प्रेम के विषय है कृष्ण या उस राजा उन्होंने तो तो सारी चीजें उसमें इंक्लूड तो उसी प्रकार से हमें भगवान को अपने प्रेम का विषय बनाना चाहिए कृष्ण केवल प्रेम के विषय हैं तो ऐसे भगवान हाँ उस जो भक्त हैं उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और और अपने प्रेम का आदान प्रदान करते हैं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की लीला आती है कि उनके एक भक्त थे हाँ उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है जाजपुर जाजपुर में एक एक एक व्यक्ति रहता था उनका नया नया विवाह हुआ था तो उनको दो पुत्र थे और एक पुत्री थे हाँ दो बेटे और एक बेटी थे ब्राह्मण था बहुत ज्यादा कुछ कलाप नहीं करता था जाके थोड़ा भिक्षा मांग लेते थे और जो भी भगवत कृपा से मिले उससे अपना उदर निर्वाह करते थे और सदैव कृष्ण का नामोचारण करते थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जब सदैव कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे तो एक दिन उस एरिया में अकाल पड़ा तो देखा कि ये पे मांगने जा रहे हैं लोग कह रहे हमारे लिए खाने के लिए नहीं है हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं तो वो जो ब्राह्मण है घर वापस जाता है पत्नी चिल्ला रही है बच्चे रो रहे हैं भूखे हैं अकाल पड़ रहा है कैसे तो पानी पीकर उधर निर्वाह कर रहे थे तो पत्नी ने कहा कि आपके कोई सगे संबंध कोई है कि नहीं है दूसरे गांव में है तो हम वहां चले जाते कुछ दिन उनके वहां रहते जब ये अकाल ठीक हो जाएगा बारिश आदि आएगा फिर हम आकर रहते अपने गांव में तो उन्होंने कहा मेरे कोई सगे तो है नहीं लेकिन मेरे मित्र है। हाँ। कहा, कहा है आपके मित्र कहाँ निवास करते हैं? वो उन्होंने कहा मेरे जो मित्र है यहाँ से दूर निवास करते हैं जगन्नाथपुरी में और हम वहां उनके पास जाएंगे तो वो सारी व्यवस्था कर देंगे तो पत्नी ने कहा फिर अच्छे काम में देर क्यों चलो तो वहां से हाँ पत्नी ने अपनी बेटी को उठाया दो बच्चों को इन्होंने कंधे में डाला और इनकी पद यात्रा शुरू हुई जाजपुर से जगन्नाथपुरी चार दिन तक लंबी यात्रा तय करते करते जगन्नाथपुरी में पहुंचे पहुँचे तो उन्होंने देखा जगन्नाथपुरी में बहुत भीड़ थी हर कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है बहुत भीड़ इकट्ठा हो गए थे पत्नी तो पहली बार गई थी तो इन्होंने क्या किया इन्होंने कहा इन्होंने फिर देखा कि बहुत भीड़ है अभी अंदर तो नहीं जा सकते तो वहां बाहर भगवान की जगन्नाथ के विग्रह ना पतित पावन केवल फैस है जगन्नाथ जब अकेले होते हैं उनको पतित पावन कहा जाता है तो जब पति पावन का दर्शन किया और वहां से दक्षिण द्वार में जाकर वो बैठ गए दक्षिण द्वार में किचन है किचन से सारा जो राइस आदि बनता है उसका जो स्टार्च है पानी आदि बहते हुए जाता है ना राइस का तो वहाँ गाय आकर उस पानी को पीती है कुछ राइस गिरता है उसको खाती है तो इन्होंने अपने बच्चों को पत्नी को उठा के उस किनारे में जाके बैठ गए पत्नी ने पूछा आपका जो मित्र है उसका कहाँ है घर कहाँ है उन्होंने कहा आपने देखा नहीं बहुत सारे लोग जा रहे थे अंदर जा रहे थे कुछ बाहर आ रहे थे वही मेरे मित्र का घर है लेकिन आज इतनी भीड़ है कि जो सिक्योरिटी गार्ड बहुत टाइट है वहाँ क्योंकि सिलेक्टेड लोगों को एंट्री है वहाँ तो इसलिए आज हम नहीं जाएँगे हम कल सुबह एंट्री करेंगे वहाँ तो पत्नी तो बड़ी सुशील थी सरल हृदय की थी उन्होंने स्वीकंत्र लिए अपने जो पति की जो बातें हैं और उन्होंने कहा कि देखो बहुत भूख लग रही है बच्चे रो रहे हैं और हम मरने वाले कुछ करो तो इन्होंने कहा कल सुबह हमारी मेरे जो मित्र हैं सारे व्यवस्था कर देंगे फिर हमारा ये दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा व्यवस्था हो जाएगी तो फिर ये इन्होंने देखा कि बहुत भूख लगी है सबको चारों को भी पाँचों को भी तो उन्होंने देखा एक मटका वहाँ पड़ा था उसको तोड़ा और जो वहाँ पानी बह रहा था राइस का कुछ राइस के तंथे राइस का जो पेज होता है उसको लिया और सबने पिया बच्चों को पिलाया पत्नी ने पिया उन्होंने पिया पी के थोड़ा सा भूख शांत हो गया और वहां ही सो गए सो गए तो भगवान जगन्नाथ क्योंकि इन्होंने भगवान जगन्नाथ को अपना मित्र के रूप में स्वीकार किया था क्योंकि भगवान से जैसे ही संबंध स्थापित करते हैं हम भूल जाएंगे लेकिन कृष्णा कभी नहीं भूलते जगत के लोग संबंध तो तुरंत भूल जाते हैं है कि तो भगवान जगन्नाथ देख रहे थे उन्होंने सोचा रात हो गई और मेरा भक्त भूखा सोया है जिन्होंने मेरे मुझे मित्र स्वीकारा है बंधु समझा है वो वो भूखे सो गए हैं तो भगवान ने देखा कि पुजारियों ने सारी सेवा की बंद कर दिए सब जगह लॉक लगा के चले गए तो भगवान से रहा नहीं जा रहा था उनको नींद नहीं, नहीं भूके सो मा सोते तो माँ को नींद आती है नहीं वो कुछ ना कुछ करती है बच्चों को उठाती है आंखें बंदे फिर भी खिलाती रहती है इतना प्रेम है तो भगवान जगन्नाथ का भी विशेष प्रेम अपने भक्तों के प्रति है तो फिर भगवान जगन्नाथ सोचा वो पहले अपने कहा है मेरा प्लेट हा? खाली पत्थर में थोड़ी सर्व करना है भगवान ने सोचा जो मेरा गोल्डन प्लेट है जिसमें ये लोग मुझे खिलाते हैं ये मेरा बंधु है मित्रा है इसको मैं अपनी ही भोजन में जैसे मित्र एक थाली में खाते हैं तो वैसे भगवान ने स्टोर हाउस में गए अपना थाली निकाला और देखा दूसरे स्टोर हाउस में जहाँ बहुत सारे केक और बहुत सारे व्यंजन रखे थे सारे भर दिए उनको उठाकर बाहर आए दक्षिण द्वार पर आए गेट पर आए जगन्नाथ मंदिर के वहां द्वार पर आते हैं और वो दूर से चिल्लाते हैं एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान को लगा कोई देखेगा वो कहते ओ महंति उनका नाम था बंधु महंति ओ बंधु महंति आओ, आओ मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ तुम भूके हो अभी इनको लगा मैं पहली बार यहाँ आया हूँ किसी को मेरा नाम पता नहीं कौन चिल्ला रहा है मेरा नाम ले लेकर तो उनको लगा कोई और व्यक्ति होगा सेम नाम का तो उन्होंने देखकर कि इनकी ओर देखकर वो ब्राह्मण चिल्ला रहा है और वो जाते कि हाँ मैं बंधु मोहनती आप मुझे क्या उन्होंने फिर वो पूरा प्लेट दे दिया कहा कि आपके लिए जगन्नाथ का प्रसाद है आप इसको ले लो और थोड़ी देर के बाद मुझे वो प्लेट वापस कर दो तो वो प्लेट लेके जाते भरा हुआ था सोने का जो थाल है प्रसाद से जाते पत्नी बच्चे सब उठते हैं उनके लिए महाफिश था जगन्नाथ का फिज हाँ तो फिर उनको खाते हैं और उन्होंने सोचा वापस लाके दे देता हूँ वो थाली लाके दे रहे थे तो सारे दरवाजे बंद थे ना वो थाली अंदर घुस सकती थी ना वो ब्राह्मण वहाँ था तो उन्होंने उस थाली को वापस लाया वापस लाकर उन्होंने आप उन्होंने उसको कपड़े में बांध दिया और आपने तकिया बनाकर उसके ऊपर सो गए बच्चे पत्नी उधर ही रोड के किनारे और सुबह जब पुजारी गए हैं जगन्नाथ की सेवा करने के लिए उनको सुबह सुबह मॉर्निंग मंगल आरती में भोग ऑफर करते हैं तो भोग ऑफरिंग करने के लिए गए तो वहाँ देखा क्या नहीं है प्लेट ही नहीं है तो उन्होंने सोचा किसने चोरी किया तो वहाँ जो पुलिस होते हैं उन्होंने सारे पुजारियों को पकड़ा और पिटाई करना शुरू कर दी तो ये पुजारियों का काम हो सकता है अंदर की चीज़ें पुजारियों के अलावा कोई गायब नहीं कर सकता पुजारियों ने बेचारियों ने बहुत मार खाई जैसे जैसे सूर्य सूर्य उदित होने लगा वैसे लोगों की रास्ते में आते जाते लोग आते और जाते रह रहे थे तो किसी व्यक्ति ने देखा कि कोई चीज चमक रही है दूर से औ, और ये सो रहे थे, पूरा फैमिली सो रहा था कोई चमकीली चीज दिख रही थी देखा सबको पता चला कि जगन्नाथ का जो गोल्डन थाली है सुवर्ण थाली है वो नहीं है तो फिर व्यक्ति इनके पास जाते देखते है कि इनके पास वो थाली है ये लोग पूछते नहीं हैं, उस बंदो है, पिटाई होती है और सीधा जेल में डाला जाता है और कल उन्होंने बोला था अपने पत्नी को कि कल मेरा जो मित्र है वो अच्छी व्यवस्था करेगा और क्या व्यवस्था हुई उनके लिए जेल में भेजा गया तो जैसे गए जेल में बहुत दुख उनको सहन करना पड़ रहा था तो उन्होंने लेकिन भगवान को दोष नहीं दिया उन्होंने जगन्नाथ को प्रार्थना की जल के अंदर की हे कृष्णा हे जगन्नाथ देव मैं तो बहुत पापी हूँ कष्ट तो कुछ नहीं मेरे पाप और नीच वृत्ति के कारण इससे भी अधिक कष्ट मुझे भुगतना था लेकिन आपने कृपा की है कि थोड़ा सा एक कष्ट मेरे जीवन में आपने प्रदान किया है लेकिन मेरी एक ही इच्छा है कि आप मुझे अपने चरणों से कभी भी अलग मत करो सदैव आपके चरणों की सेवा में मुझे जोड़ के रखो मैं कभी आपका विस्मरण ना हो मुझे तो इस प्रकार से प्रार्थना करते जा रहे थे और जैसे उस दिन पूरी रात हो गई तो भगवान का हृदय बहुत हृदय में बहुत चल विचलन हो रही थी भगवान अस्वस्थ लग रहे थे तो जैसे ही शाम हो गई रात में पूजा ने जब सारी सेवाएं खत्म कर दी तो भगवान जगन्नाथ ने अपने वैन व्हीकल उनके वहीकल है गरुड़ जी गरुड़ जी को बुलाया उसके ऊपर बैठ गए गरुड़ को कहा सीधा मुझे जो यहाँ का राजा है हाँ उनके घर लेके चलो महल में लेके चलो तो गरुड़ जी उनको राजा के महल में ले जाते तो राजा तो वह खराटे ले रहे थे आराम की नींद ले रहे थे और बेचारा इनका भक्त वह जेल में रो रहा था बंधु महंती राजा के पास जाते उनको जगाते हैं और डांटने लगते हैं कहते कि हे राजा तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है वो बिना खाए सोता है क्या बताओ प्रश्न का उत्तर दो और भगवान उनको रिमांड में ले रहे थे तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है तुम अपनी थाली देते हो कि नहीं उनको क्या वैसे ही खिलाते हो भगवान ने कहा ये जो प्रसाद है वो थाली है वो मेरी प्रॉपर्टी है तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है उसमें मेरा अधिकार है मैंने मेरे अपने मित्र के लिए दिया है मेरे सखा के लिए दिया तो तुम्हें इतनी परेशानी क्यों तो बहुत डाटा लंबा कन्वर्सेशन है जगन्नाथ ने इतना डाटा कहा कि तुम ये जो मेरा बंधु महान्ती है उसकी परमानंट सेवा का अरेंजमेंट करो और पूरे जीवन तक जीवन भर उसकी सारा जो उदर निर्वाह सारी चीजें उसका आयोजन करो और सदैव मेरी सेवा में लगा रहे उसको किसी और चीज के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता ना हो तो दूसरे दिन और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम और तुम्हारी तो बहुत दुखी हो गए डर गए सुबह होते कि नहीं होती तो ये गए जेल में गए भगवान ने कहा कि तुम जेल में जाकर उनसे क्षमा याचना करो मेरे जो भक्त है बंधु महान्ति के चरणों का अभिषेक करो जल डालो और तब उनसे क्षमा याचना करो तो ये जाते हैं जेल में उनको उनके चरण अभिषेक करते हैं उनको पगड़ी देते हैं नए वस्त्र देते हैं और उनकी सारी व्यवस्था करते हैं तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कोई हितेश या सूर भगवान का कहा ना सूर्दम सर्वभूताना भगवान मनुष्य उनके सूर्द नहीं है भगवान जीव किसी भी योनि में हम क्यों ना हो भगवान परमात्मा रूप में सदैव हमारे साथ हैं असली हितेशी है सुरुद है मित्र है बंधु है सखा है तो भगवान ही हमारे असली मित्र या सखा या हितेशी हो सकते हैं। और भगवान के अलावा दूसरा कोई हमारा हितेशी हो सकता है, तो शास्त्र कहते हैं भगवान के भक्त इसलिए हम रोज गाते हैं श्री गुरु चरण पद्म में आधम जनार बंधु आधम जनार बंधु बंधु आधम जीवों के बंधु तो शील प्रभुपात वास्तव में या भगवान के जो भक्त है वो वास्तव में हमारे बंधु हैं इसलिए इस संसार में हमें किसी से संबंध स्थापित करने हैं तो भगवान कृष्ण से अपने संबंध को स्थापित करना होगा और उनके जो भक्त है उनसे हमारा संबंध स्थापित करना होगा वही हमारे असली रिश्तेदार है वही हमारे असली मित्रगण हैं एक व्यक्ति था वो व्यक्ति उसका शादी आदि हो गया उसके बाद उसने देखा कि वो बहुत बिजी है उसके पास टाइम नहीं है भगवान का नाम जप करने के लिए भगवान की सेवा करने के लिए भगवान की कथा आदि को सुनने के लिए तो उनके जो गुरु थे जो गुरुजी थे वो कहते थे तुम्हारे पास इतना बिजी कैसे हो गए हो सदैव वो बने रहते हो हाँ जैसे कोई एक वक्त कॉमेंट कर रहे थे कि नए नए किसी की मंगनी हो जाती है तो व्यक्ति जो लोग हैं उनसे वो चला जाता है दूर हो जाता है शादी हो जाती है तो माता पिता से दूर हो जाता है कि नहीं बच्चे हो जाते हैं तो अपने आप से दूर हो जाता है टाइम नहीं मिलता उसको इतनी डिफिकल्ट लाइफ है तो फिर इसने देखा कि उसके पास उनके गुरु ने कहा कि तुम्हारा जीवन तो बिल्कुल पशु के समान हो गए हो नहीं नहीं सब लोग मुझसे घर के ना बहुत अधिक प्रेम करते मेरे बच्चे पत्नी माता पिता सब तो फिर उन्होंने कहा सही में उन्होंने कहा आप एक मेडिसिन उनको एक दवाई दी उन्होंने कहा ये दवाई घर जाके खा लो और फिर पता चलेगा तुमसे कौन कितना प्रेम करता है तो दवाई दे ये घर गए उन्होंने वो दवाई खाई खा के वो लेट गए लेट गए मींस मुरछित हो गए सबको लगा कि ये मर गए हैं तो जैसे ही लगा उनको कि ये इनकी मृत्यु हो गई है तो वो गुरु भी वहाँ आते हैं और गुरु आते हैं और सबको कहते कि मेरे पास इनको जीवित करने की औषधि है लेकिन ये औषधि आप में से किसी को खाना होगा आप मर जाओगे लेकिन आपका पुत्र जो है वो जीवित हो जाएगा पहले पिता को बोला पिता ने कहा नहीं नहीं अभी ये देखो ना मेरी पत्नी है अभी वे बूढ़ी हो गई है इसका ध्यान रखना पड़ेगा यह ना मैं नहीं कर सकता मैं खा सकता फिर उनकी माँ को कहा गया माँ ने कहा देखो इसके जो पिता है वो बूढ़े हो गए हैं उनका देखभाल मुझे करना होगा मैं नहीं खा सकती पत्नी को कहा पत्नी ने कहा अभी तो बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं उनका देखभाल कौन करेगा मैं तो नहीं खा सकती तो सबने कहा आप तो उनके गुरु हो आप ही खा लो ना <laughs> तो गुरु जी ने कहा कि मैंने शिष्य स्वीकार किया है तो मैं खा लेता हूँ तो उन्होंने खा लिया और गुरु जी ले तो ये सारी चीजें उस शिष्य ने तो सुन ली थी असली प्रेम तो फिर वो जग जाते हैं और वो समझ जाते हैं फिर थोड़ी देर में गुरुजी भी उठ जाते हैं और उन्हें कहा यह तो मैंने शुगर दिया था जो कुछ समय के लिए हम सुलह देता है फिर उन्होंने कहा उस व्यक्ति ने कहा कि वास्तव में हाँ मेरा कोई हितेशी है तो ये कौन है मेरे तो गुरु हैं या जो भक्त है मैं अपना बचा कुछ जीवन क्या करूँगा कृष्ण की या इनकी सेवा में लगाऊंगा इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं और गीता में भी भगवान कहते हैं सूर्यदम सर्वभूतानाम कि वास्तव में हमारे बंधु हमारे हितेशी हमारे मित्र सखा सूर्द इस संसार में है तो वह कृष्ण है और कृष्ण के जो भक्त हैं और जब भगवान के भक्तों का संग करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर ये भावना की बढ़ोतरी होगी कि नहीं वास्तव में कृष्ण मेरे सखा हैं भक्तों के संग से ही इस भावना का उदय होता है हम सिर्फ यहाँ ही हम विराम देते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महाराणी के रतराश्रीमद भगवद गीता के